ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं पूर्व पूर्वकंडिका में बताया गया परमेश्वर ने भोक्ता भोगायतन और भोग साधनों का निष्पादन करने के बाद फिर से इक्षण किया कि ये जो मेरे द्वारा श्रेष्ठ लोक और लोकपाल हैं भोक्ता इनकी स्थिति बिना अन्न के असंभव है इसलिए इनके स्थिति के हेतु तो अन्न का सर्जन करूं ऐसा इक्षण किया और इक्षण पूर्वक अन्न उत्पन्न किया अपशब्द से उपलक्षित स्थूल पंचभूतों से अन्न की निष्पत्ति हुई लोकपाल भोक्ता है और उन भोक्ता रूप लोकपालों के सन्मुख सृष्ट जो अन्न है उस अन्न ने लोकपालों को देखा कि ये तो मेरे अन्नाद हैं मुझे भक्षण करने वाले हैं यानी मेरे मृत्यु के हेतु होने से मृत्यु के तरह मृत्यु है ये अन्नाद लोकपाल इसलिए उनसे दूर भागने की इच्छा की का मतलब दूर भागना प्रारंभ किया अपने से दूर भागते हुए अन्न को देख करके विराड ने वदन रूप व्यापार से अन्न को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की लेकिन वाग इंद्रिय का जो वदन रूप व्यापार है उससे विराड अपने से दूर जाते हुए अन्न को पकड़ नहीं पाया प्रारंभ में ही भूखा प्यासा विराड अपने से दूर भागने वाले अन्न को वदन रूप व्यापार से यानी अन्न के अविधायक शब्द का उच्चारण करके पकड़ नहीं पाया इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए वर्तमान व्यवहार बताया जा रहा है यदि जो ईश्वर की प्रथम संतान है विराड प्रथम शरीरी, वह प्रारंभ में ग्रहण करने में समर्थ होता वदन रूप व्यापार से अपने अन्न को तो निश्चित है कि प्रथम शरीरी के कार्य रूप हम भी वर्तमान के प्राणी केवल अन्न के अभिधायक शब्दों का उच्चारण करने मात्र से तृप्त हो जाते लेकिन ऐसा नहीं होता है वर्तमान में इससे अनुमान किया जाता है कि हमारे कारणभूत मूल पुरुष विराड़ में भी अन्न के अभिधायक शब्द के उच्चारण मात्र से तृप्ति नहीं हुई अन्न का ग्रहण नहीं हुआ इस प्रकार का मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं और तदेनत सृष्टम परांग अत्यजिघांसत इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य का भी हम लोग विचार कर चुके हैं पलायुम प्रारभत यहां तक का अर्थ है मूल में जो प्रथम वाक्य है तद्यन परांग पारांग अत्यजिघांसत इसकी व्याख्या भाष्य में इसे यथा मूषकादि इत्यादि दृष्टांत से भी समझाया है वर्तमान में जैसे मूषकादि रूप अन्न अपने अत्ता मार्जरादि को देख करके मार्जरादि के पास में नहीं जाता अपितु अन्नाद जो मार्जरादी है मूषकादि के उससे दूर भागते हैं मूषकादि ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब भाष्य में जो तद अभिप्रायम मतवा स लोकपाल संघातः इत्यादि वाक्य हैं, इसकी चर्चा करनी है हम लोगों को ओ तो भाष्य में देखिए तद अन्नाभिप्राय मत्वा स लोकपाल संघातः तद वाचा अजिघ्रीक्षत ये द्वितीय वाक्य है ना इसका व्याख्यान भाष्य शुरू हो रहा है इसमें जो तत शब्द है उसका अर्थ करते हैं कि अन्नाभिप्रायम यानी अभिज्ञा मत्वा, मत्वा का अर्थ निकलेगा जान करके जानने वाला कौन होगा अन्नाद अन्नाद कौन है वीराड तो वीराड ने अन्न के अभिप्राय को जान लिया मत्वा का कर्ता है स लोकपाल संघात कार्यकरण लक्षण पिंड तो कार्यकरण रूप जो पिंड है लोकपालों का समूह रूप उसने अन्न के अभिप्राय को जाना यानी दूर भागना चाहता है ये अभिप्राय है अन्न का तो प्रथम सत्वात ये है एक शंका के उत्तर के रूप में प्रयुक्त पद शंका बताई जा रही हैं टीका में। तो टीका को है यद्यपि ब्रह्हादि अचेतन अन्न इच्छा संभवती तथापि थापि शरीरांतर न प्रविष्टम किंतु बहिरेवित कहते अन्न दो प्रकार का देखा जाता है चर अचर तो चर अन्न है मूषकादि वे तो अपने अन्न अन्नाद मार्जरादि के समीपाते ही भाग जाते हैं लेकिन गेहूं चावल आदि रूप जो अन्न है आचर, ये अचेतन भी है चाहे गेहूं आदि को चक्की में डालकर के पीस लो या तवे पे गरम गरम रख करके उसे अग्नि से ताप संतप्त कर दो लेकिन भागता नहीं है वो व्रीयवादी रूप अन्न उबलते हुए पानी में डाल दो चावल को तब भी वो उबलता रहता है लेकिन भागता नहीं है तो यद्यपि वृहयवादि अचेतन अन्नस्य से इच्छा संभव अन्नात के समीप से भागने की इच्छा अचेतन वृहादि में संभव नहीं है यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि भोक्त्री तथा भोक्तृशरा प्रविष्ट किंतु बहिवितात्म तो श्रुति का तदेनत सृष्ट पारात्यजिघासत इस वाक्यात्मिका श्रुति का अभिप्राय है कि वह जो यवादी रूप अन्न है वह भोक्ता जो विराढ़ि है उनके शरीर में प्रविष्ट नहीं हुआ अपितु बाहर ही स्थित रहा इस अर्थ में तात्पर्य है परांग अत्यजिघांस इस वाक्य का आगे हैं कार्य कारण लक्षण पिंड कार्य कारण लक्षण रूप पिंड कौन है विराड और तद अन्नम वाचा इति अन्वय तो कार्यकरण रूप पिंड ने अन्न को वदन रूप व्यापार से ग्रहण करने की इच्छा की ऐसा अन्वय करना भाष्य में जो कार्यकरण लक्षण है पिंड है ना इसका अन्वय उत्तर पंक्ति में तद अन्नम वाचा ये तीन पद साथ में है और उसके बाद बीच में वदन व्यापारी ने ये वाचा पद का अर्थ कर दिया और इसके साथ अन्वय करना तो कार्यकरण लक्षण वाचा कार्यकारत ऐसान्वय हो जाएगा ननु है कि ननु ननुदानी प्रथम एवनेजिघक्षा इति नासी इति तस्य आशंक्य अन्नजिग्रिक्षा युक्ता तरवागा अन्नजिघ्रिषा इति तो जी शंका का उत्तर प्रथम तत्वात है वह शंका बताई गई ननु इत्यादि से कि ननु अनेक शंका है कौन सी की करते जैसे इस समय प्रयोग थोड़ी करते हम लोग थाली में परोसा गया भोजन है तो पहले चावल ऐसा नाम ले करके भात ऐसा नाम लेकर के ग्रहण करने की इच्छा थोड़ी करते है अभी तो निश्चय है कि अपान वृत्ति युक्त प्राण ही अदन करता है इसलिए सीधे उठा करके मुख में डालते हैं दांतों से चवा करके अपान वृत्ति युक्त प्राण अंदर ले जाता है ये हम लोग निश्चय के साथ ऐसा करते हैं तो इस समय जैसे पहले से ही बाकी इंद्रियों से प्रयोग किए बिना सीधे अपान वृत्ति युक्त प्राण से ही अन्न ग्रहण करने की इच्छा करते हैं ऐसे ही तस् किमित नाशित तो जो प्रथमज है कार्यकरण लक्षण पिंड उसे भी हमारे तरह ये निश्चय होना चाहिए था कि अपान वृत्ति युक्त प्राण का ही ये धर्म है इसलिए सीधे उठा हाथ से उठाकर के मुंह में डाल देते हैं अन्न को ऐसा क्यों नहीं किया विराट ने किम इति शंका हुई इसका उत्तर देने के लिए प्रथम तत्वात ये पंचमेन्त हेतु वाक्य है उसका अभिप्राय बताते हैं सिद्धांति शिद्ध, का उत्तर देते समय का कि तस् इदानीतन शरीर तदानिंच अपानेन तस्य वागादिना युक्ता शरीरपेक्ष तगादीनाजिघिक्षा युक्तान तो शरीर अपेक्षाया प्रथम तो तसे का अर्थ है कार्यकरण लक्षणस्य पिंडस्य। कार्य कारण लक्षण जो पिंड है वह कैसा है तो कहते हैं जानी तन शरीर अपेक्षा प्रथमच है इदानीतन शरीर है हम लोगों के शरीर इन शरीरों की अपेक्षा प्रथम उत्पन्न हुआ है यह विराड और उस समय ये निश्चय नहीं है कहते तदनिम चन्नादत्व अच्छयात तो जिस समय ये विराड उत्पन्न हुआ है और विराट के लिए अन्न भगवान ने प्रकट कर किया है उस समय विराट को ये निश्चय नहीं है कि अपान वृत्ति युक्त प्राण का ही अन्नादत्व धर्म है ऐसा निश्चय न होने से अपान न अन्नादत्व अन्नादत्तो है ना अन्नादत्व अनिश्चयात् तस् वागा इसलिए अप्रयत्न कर रहे हैं जैसे पहले पहले पशु में गया हुआ कोई जीव सीधे उठ करके गाय के स्थन के पास न जाकर के इधर उधर अंगों में चूसना शुरू कर देता है हीर ग्वाला उसे पकड़ करके उसका मुंह कई बार स्तन में लगा लेता है गाय के तब जाकर के उसका अभ्यास होता है तो फिर वह जब ग्वाला छोड़ता है दूध निकालते समय तो सीधे स्तन में ही मुख लगाता है ऐसे ही विराट को उस नए नए पशु यौनि में गए हुए जीव के तरह निर्धारण नहीं है कि अन्नादत्व तो किससे होगा अन्नाद कौन है इस संघात में इसलिए सबसे प्रयत्न कर रहा है सब इंद्रियों के व्यापार से मात्र ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है प्रथम कार्यकरण लक्षण पिंड ये कहते हैं कि तस्य अन्नजिग्रिक्षा युक्ता अपने अन्नादत्व तो का पिंड में वाघादि से यानी रूप व्यापार से अन्न का ग्रहण करने की इच्छा उचित है इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि प्रथम तत्वात् तो अस्मदादि अपेक्षायाथ हमारे अपेक्षा से प्रथम तत्व ये किसमें विराड में होने से यानी प्रथम तत्व सापेक्षा है ना तो किसकी अपेक्षा से प्रथमज है हम लोगों की अपेक्षा से यानी सृष्टि के स्थिति काल में उत्पन्न होने वाले जो हो कार्यक्रम संघात हैं, उनकी अपेक्षा से प्रथम है सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ लक्षण पिंड। इसे दिखाने के लिए कहा कि अस्मदादी अपेक्षा इत्यर्थ आगे हैं टीका किय प्रतिष्ठिता अन्नम इति उपक्रांतस्य शरीरस्य आदाइपक्रांत वेष्टिशरी समिपिंडापेक्षाया प्रथमतत्वाभा ने अजानन ये भाष्य में जो अपश्यन पद है ना उसका अर्थ कर रहे हैं तो पहले भाष्य को देखिए तो तद अन्ना मत्वास लोकपाल संघात कार्यकरण पिंड़ कार्यकरण लक्षणात्मक पिंड ने अन्न के अभिप्राय को समझ लिया और प्रथमज होने के कारण ये निर्धारण नहीं है उनको कि अपान वृत्त्यात्मक प्राण ही अन्नाद है इसलिए कहते हैं अपश्यन। ये भी पिंड का विशेषण है अपश्यन प्रथमान्त है ना? न पश्यन अपश्यन ये तत्पुरुष समास है न देखता हुआ किसको न देखता हुआ तो अन्या अन्नादान अन्नाद शब्द का द्वितीय का बहुवचन है अन्नादान अन्नाद कहा जाता है अन्न भक्षण करने वाले को अन्नम अति इति अन्नाद और उसका द्वितीय का बहुवचन है अन्नादान और अन्यन का अर्थ है वाघ अतिरिक्तान तो गिंद्रिय से अतिरिक्त को आ, आ, आ, आ, को न जानकर, देखकर अपश्य का अर्थ निकलेगा वो यहाँ पर टीका में बताया कि यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नम इति शरीरस्य उपका वेष्टिशरी समिपिंडापेक्षा प्रथमतत्वाभा तो वेस्टी शरीर जो है समष्टि शरीर की अपेक्षा प्रथमज नहीं है वेस्टी शरीर में प्रथम तत्वों का अभाव होने से अपश्यन यानी दूसरा कोई अन्ना देख नहीं रहा है अपने से तो।, तो अपश्यन यानि अजानन इसलिए क्या किया फिर तो कहते तद अन्नम वाचा वाचा अर्थ करते भाष्य में बसकर भगवान वदन व्यापारे नजिग्री तो परमेश्वर के द्वारा अपने सम्मुख उत्पन्न किए हुए अन्न को उन उन अन्नों के अभिधायकों शब्दों से ही उच्चारण से ही ग्रहण करने का करने की इच्छा की ये ने वदन व्यापारी न अजिघ्रीक्षत का अर्थ निकलेगा अजिघ्रीक्षत का अर्थ करते हैं टीकाकार कि ग्रही तुम ऐच्छत अजिघ्रीक्षत का अर्थ कर दिया ग्रहण करने की इच्छा की तद अन्नम फिर आगे आता है कि अजिगृषत तन ना वाचा गृह ये जो वाक्य है तन्ना शक्नोत वाचा गृहितुम इसकी व्याख्या भाष्य में है तो तद में जो तत्शब्द है उसका अर्थ अन्नम कर रहे भाष्कर भगवान तो तत् यानी अन्नम कौन से तत्का अर्थ अन्न किया मूल में जो तीसरा वाक्य है तद नाशक्नोत वाचा गृही इस वाक्य के प्रारंभ में जो तथ्य सरोनाम है वह अन्न का परामर्शक है अरोदितीयांत है अशक्नोत क्रियापद के कर्म के रूप में उसका अन्वय होगा क्रियापद के साथ तो अन्नम ना शक्नोत यानी अन्न का ग्रहण करने में असमर्थ रहा तत्कार अन्न है और उसका कर्म के रूप में अन्वय होगा ग्रही तुम के साथ अन्न अन्वय करना पड़ेगा इस प्रकार कि की तद ग्रहीत तदवाच्या्रही तो नक्नोत ऐसा अन्वय करिए तक ये वाक्य हैं तो सो यानी वो विराड वा, वाच्या तत् यानी ग्रही तो ना शक्नोत तो वदन व्यापार से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ अर्थ निकलेगा वही अर्थ बता रहे कि ना शक्नुत न समर्थो अभवत वाचा यानी वदन क्रिया या उपादातुं तो अन्न का वदन रूप क्रिया से उपादान करने में समर्थ नहीं हुआ मूल पुरुष अब स इसका है टीका में वदन कारणस्य अन्न स काे इति तो वदन रूप क्रिया से वदनूपक्रियाड अन्न का ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ, हुआ। इस अर्थ को दृढ़ करते हैं विराड के असामर्थ्य को दृढ़ करते हैं किससे तो कहते कार्यगत असामर्थ्य न तो वर्तमान जो हम लोग हैं वो कार्य हैं किनके विराड के तो हम लोग वदन रूप व्यापार से अपने अन्न का ग्रहण करने में असमर्थ हैं। इससे ये ज्ञापन होता है कि हमारे मूल पुरुष भी वदन रूप व्यापार से अपने अन्न का ग्रहण करने में असफल ही रहे असमर्थ ही रहे इस अभिप्राय से लिखा कि वदन क्रियया कार्य पिंड अन्न ग्रहण असाम कार्यगत असामर्थ्यन तो असाम दृढ़म है सद्धन्यचा अग्रहत अभियान अतृप्यत ये जो अंतिम वाक्य है इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं तो स शब्द का अन्वय देहली दीप न्याय से नाशक्नोत इधर भी है कर्ता के रूप में और अग्रसित इस क्रिया के भी कर्ता के रूप में स का अन्वय है दो वाक्यों के बीच में आया है ना इसलिए देहली दीप न्याय लगेगा तो स का ही अर्थ कर दिया प्रथम ज शरी प्रथम शरीरी है विराड और स के बाद में मूल में शब्द आता है यत वह यत शब्द यदि अर्थ में है इसलिए यत का अर्थ कर दिया यदि हेनत ये शब्द है तो उसका अर्थ कर रहे हैं हेनत है वाचा अग्रहत का मतलब वो गृहतवान ये नर्थ है अन्नम और ह का अर्थ है प्रसिद्धम तो जो प्रसिद्ध है अन्न गृह्यवादि रूप उसे वह प्रथम शरीरी वदन रूप व्यापार से ही ग्रहण करता यदि गृहित मतलब ग्रहण करता तब तो कहते हैं इस समय उसी के कार्य रूप हम होने से उनका वह वदन रूप व्यापार से ही अन्न ग्रहण रूप धर्म कारण का कारण का कार्य में भी आ जाता तो ये कहते हैं सर्वोपी लोक तत्कार्य अन्नम अभिव्यत तो वर्तमान में जो वेष्टि कार्यक्रम संघात हैं वही समष्टि कार्यक्रम संघात का कार्य है वह भी वदन रूप अन्न के वाचक शब्द उच्चारण मात्र से ही अन्न का ग्रहण करके तृप्त हो जाता तृप्तो अभविष्य लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं दिखता है वो कहता है कि न च अस्ति यानी अन्न के वाचक शब्द उच्चारण मात्र से तृप्ति नास्ति, ये शब्द से वो तृप्ति को लेना तो रूप फल अन्न के वाचक शब्द के उच्चारण मात्र से वर्तमान कार्य में नहीं दिख रहा है इसलिए अनुमान किया जाएगा कि कारण को भी अन्न के नाम मात्र के उच्चारण से तृप्ति नहीं हुई अतो न शक्नोत वाचा इति अवगछ्याम पुरोजोपि तो हमारे जो पूर्वज हैं मूल पुरुष विराड वे भी वदन रूप व्यापार से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए ऐसा अवगछाम यानी निश्चय हम करते हैं इस प्रकार ये तृतीय कंडिका का व्याख्यान हो गया भाष्य में और ये जो दो शब्द हैं समानम उत्तरम इसमें उत्तर शब्द से ना उत्तर ग्रंथ को चौथी कारिका से लेकर के दसवी कारिका तक का जो ग्रंथ है उसका व्याख्यान तृतीय कारिका के समान ही समझना ये समानम उत्तरम का अर्थ निकलेगा अलग से व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है अब चौथे कंडिका का उच्चारण कर लें तत, हाँ? अच्छा थोड़ी सी टीका है अत्र प्रथमम अन्नपदम गृहितान सियात कर्म संबद्य थे तो दो अन्न शब्द है ना कहा, कहा अन्न शब्द है दो एक तो तत्कार्यभूतत्वात अन्नम अभिव्यहृत्य यहाँ पर अन्नम शब्द है अन्नम अभिव्यहृत्य यहाँ है ना एक अन्नम शब्द और दूसरा है है व अन्नम अत्रपशत एक ही वाक्य में दो बार अन्नम, अन्नम शब्द आया न उसमें से जो पहला अन्न शब्द है उसका अन्वय गृहितान के कर्म के रूप में करना यदि हमारे पूर्वज प्रथम शरीरी विराड़ अन्न का ग्रहण रूप व्यापार से ही करते गृहीवा करते तो क्या होता तो कहते हैं सर्वि लोक तत्कार अन्नम्य हे अन्नमतृत यानी अभिव्यहित्य का कर्म बनाना द्वितीय अन्न शब्द को अभिव्यहित्य है व अन्नम ऐसा तो अन्न के वाचक शब्द का अभिव्याहरण यानी उच्चारण करके ही सभी लोग तृप्त हो जाते इस समय लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है तो ये खाली अन्न शब्द के विषय में बताया कि प्रथम अन्न शब्द का कर्मत्मन रूपेण रूपे नन्वय के साथ द्वितीय अन्न शब्द अभिव्याहरण क्रिया का कर्म है तत्कार्यभूतत्वात ये जो पंचम्त पद हैं लोकस तत्कार्यभूतत्वात इसमें तत् अर्थ है प्रथम शरीरी विराड़ और उनका कार्यभूत है वेष्टी कार्यक्रम संघात वर्तमान में जो कार्यक्रम संघात है तो का अर्थ करते हैं तद अनंतर भूतत्वाद के अनंतर यानी बाद में उत्पन्न हुए हैं अभी आ गए हैं अभी अभिव्यात्य की आव, आ, अभिव्य के पहले टीका इधानी तन शरीरस्य वेष्टी शरीर कार्यत्वा भावात इति शरीर इस समय का जो शरीर है वह वेष्टी शरीर इस समय का जो वेष्टी शरीर है वह पूर्व वेष्टी शरीर का कार्य नहीं है अबितु इस कल्प के समष्टि शरीर का कार्य है आगे है अभिव्य प्रतीक उसका अर्थ करते हैं वाचक शब्द न अभिधाय अविव्य अन्न का अर्थ निकलेगा अन्न के वाचक शब्द के अभिधान यानी उच्चारण मात्र से वर्तमान लोगों को तृप्ति होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूर्व हमारे पूर्वज को भी अन्न के वाचक शब्द के उच्चारण मात्र से तृप्ति नहीं हुई थी तो इति अस्य पूर्वजोपीति इति पूर्वेन नन्वय तो पूर्वजों ना शक्नोत वाचा गृहित ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना किसका पूर्वजोपी इन क्रिया दो पदों का ना शक्नो इस क्रियापद के साथ अन्वयकर्ता के रूप में करना अब चतुर्थ कंडिका का उच्चारण कर ले तत्प्राणे नजिघ्रिक्षत तकोत स यदन अभिवान्नमत तो जब वानी के व्यापार से अन्न का आदान करने में ग्रहण करने में असमर्थ रहा तो प्राणे न इसमें प्राण शब्द से लेना ग्राण को तो प्राण यानी घ्राणे न और उससे भी ये लक्षित लक्षणा कही जाती है जो ग्राण इंद्रिय का व्यापार है सुंगना रूप व्यापार आ घृणन रूप व्यापार तो आ ग्रहण रूप व्यापार से विराड ने अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की और तन्ना ना शक्नोत्प्राणी न तुम तो अन्न को शून्य मात्र से अपने अंदर करने में समर्थ नहीं हुआ विराड़ पुरुष कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं इससे कि वर्तमान में हम लोग यदि अन्न, अन्न को सुगने मात्र से अन्न की सुगंधि ग्रहण करने मात्र से ही तृप्त होते तब तो माना जाता मूल पुरुष भी सुगंधि मात्र से तृप्त हुआ लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं देखा जा रहा है कार्य में तो माना जाएगा कि कारण में भी ऐसा नहीं हुआ था इस अभिप्राय से कहते हैं स यद यानी यदि ह यानि प्रसिद्धम ये नी अन, अन्नम प्राणेन यानि घ्राने न यानि आघ्रण करके ही अग्रहत का मतलब ग्रहण करता यदि तो तदिप्राण्य अभिप्राण्य हन्नम अतृप्यत वर्तमान उनके कार्य रूप हम भी अभिप्राण्य का अर्थ है आग्रह एवं तो खाली शून्य मात्र से ही अन्न को तृप्त हो जाते हैं दस बीस लड्डू बना करके रख लेते सौ दो जितने भी लोग हैं लाइन में लग करके उन्हीं लड्डुओं को सूंग लेते भूख शांत तो हो जाती यदि मूल पुरुष का ऐसा होता तो लेकिन ऐसा हम लोगों का हो नहीं रहा है इसलिए माना जाएगा कि मूल पुरुष को भी अन्न को सूंघने मात्र से तृप्ति नहीं हुई थी सूंघने मात्र से अन्न का ग्रहण करने में वे समर्थ नहीं हुए थे इस वाक्यस्थ प्राणेण का अर्थ करते हैं टीकाकार तत्प्राण ये भाष्य में है और टीका में अर्थ कर दिया घ्राणे न का तो घ्राण इंद्रिय और उससे भी उपलक्षित है उसका व्यापार इसलिए अभिप्राण्य का अर्थ कर दिया आग्राह्य आ ग्राह्य ग्रा, का अर्थ निकलेगा सुकर के अभिप्राण्य का अर्थ है आघ्राह्य और आग्राह्य का अर्थ है सुंकर के और अब पंचम पंचमकंडिका का उच्चारण कर लें ुषाक्ष तनोच्चुषा स यदनच्चुषा दृष्ट्रत तो तत् चक्षुषा तत चक्षु तत् अन्न को तत् द्वितीय है अन्न का परामर्शक अजिघ्रीक्षत का कर्म होगा और करता होगा विराड प्रथम शरीरी तो उस प्रथम शरीरी ने चक्षु से यानी चक्षु इंद्रिय के व्यापार अन्न दर्शन से अन्न को देखने से ही अन्न दर्शन से ही अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की लेकिन कहते हैं तन्ना शक्नोच्चुषा ग्रही तुम तो अन्न दर्शन मात्र से अन्न का ग्रहण करने में प्रथम शरीर ही समर्थ नहीं हुआ अन्न का ग्रहण करने में स यद ह चक्ष्यत स यानी वो प्रथम शरीर यदि यानि दर्शन व्यापारेण तो चक्षुन्द्रिय के दर्शन रूप व्यापार से ही अग्रहिष्यत अन्न का ग्रहण करने में समर्थ होता तब तो कहते हैं दृष्ट्वा दृष्ट अन्नम अतृप्य तो वर्तमान प्राणी भी अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है इससे निकलता है कि मूल पुरुष को भी अन्न को देखने मात्र से तृप्ति नहीं हुई थी अब भाष्य में लिखा तत्चक्षुषा यानी सभी दशमारी कंडिका तक के व्यापार मात्र को बताया गया है आगे हैं ष्ट कंडिका इसका उच्चारण कर लें तत्तेना जिघ्रीक्षत स्त्रोत्रण जिघिषत ऐसा है ना कि अजिघ्रीक्षत है न दीर्घ है कि रस्व है तो तत्न जिघ्रीक्षत तनोत् स यदैन एने अन्नम उस प्रथम शरीरी ने स्रोत्रेण अन्नम जिघ्रीक्षत दीर्घ है ना हाँ तो इसमें रस्व है ये इसलिए तो पूछा था मैंने तो तो दीर्घ ही होना चाहिए ना अजिघ्रीक्षत या तत्स्रोत्रेणाजिघ्रीक्षत इसलिए पहले उच्चारण मैंने वैसे ही किया था जैसे तत्वा जिघ्रीक्षत यहां पर दीर्घ है तन मनसा अजिघ्रीक्षत तत्नेना जिघ्रीक्षत इत्यादि में तो यहां पर भी दीर्घ होना चाहिए तो प्रथम शरीर ने तत् अन्न को श्रवण मात्र से स्रोत्र शब्द से लेना श्रवण को व्यापार को स्रोत्र श्र, श्र, इंद्रिय के अजिग्रीक्षत तो अन्न के वाचक शब्द का श्रवण मात्र से ग्रहण करने की इच्छा की लेकिन कहते ना शक्नोत स्त्रोत्र ग्रहितुम तो तत् अन्नम स्रोत्रे न ग्रहितुम ना शक्नोत वो प्रथम शरीरी अन्न के वाचक शब्द स्रवन मात्र से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ स यद यानी यदि स यानी वो प्रथम शरीरी येनत तो ये नी अन्नम श्रोत्रेण अग्रहत यानी अग्रहिष्यत तो यदि प्रथम शरीरी अन्न के वाचक शब्द श्रवण मात्र से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ होता तब कहते हैं श्रुत श्रुता ह एव अन्नम अतृप्यत तो आज के प्राणी भी अन्न के वाचक शब्द के श्रवण मात्र से तृप्ति का अनुभव करते लेकिन ऐसा नहीं होता है इससे निकलता है कि मूल पुरुष ने भी ऐसा ही अनुभव किया है ने श्रवण मात्र से अतृप्त ही रहा वो तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ आगे है त्वचा अजिघ्रीक्षत तन्नाशक्नोत त्वचा गृहीत स यदयनत त्वचा ग्रहिष्यत स्पृष्वा हेवान्न मतृप्यत तो प्रथम शरीर इन्हें तत्याने अन्न का त्वचा यानी त्विन्द्रिय तो का जो व्यापार है स्पर्शन रूप व्यापार तो स्पर्श रूप व्यापार से अन्न को स्पर्श करने से मात्र अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की लेकिन कहते हैं आ, वह प्रथम शरीर तत् ग्री, त्वचा गृह तुम ना शक्नोत तो तत् अन्न का स्पर्श करने मात्र से ग्रहण करने में प्रथम शरीरी समर्थ नहीं हुआ यदि ऐसा हो जाता प्रथम शरीरी का तो आज का स यदि हे न्वचा अग्रह का अर्थ हुआ कि प्रथम शरीर यदि अन्न का स्पर्श करने मात्र से अन्न ग्रहण में समर्थ होता तब तो उसके कार्यभूत हम लोग भी अन्न के स्पर्शन मात्र से ही तृप्ति का अनुभव करते लेकिन ऐसा नहीं होता है इससे निकलता है कि हमारे प्रथम पुरुष हिरण्य विराड़ को भी अन्न के स्पर्श मात्र से तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ इस प्रकार ये सातवीं कंडिका तक का विचार हम लोगों का संपन्न हुआ आठ नौ में बताया जा रहा है मन तथा शिष्ण से भी ग्रहण करने की इच्छा की लेकिन ग्रहण नहीं कर पाया तो वो अपानुत्तिमत प्राण से ग्रहण की इच्छा की उसमें वो सफलता प्राप्त की ये दसवें कंडिका में बताया जाएगा तो इन कारिकाओं का विचार हम लोग कंडिकाओं का विचार हम लोग कल करते हैं ओ मंग मी